भाष्य द्वितीय प्रश्न भार्गव का प्रश्न प्रजा के आधारभूत कौन कौन देवगण हैं प्राणोता प्रजापति तस् प्रजापतिम अतृत्व चल शरी वधारित अं प्रश्न प्राण भोक्ता प्रजापति है यह पहले कहा उसका प्रजा प्रजापतित्व और भोक्तृत्व इस शरीर में ही निश्चित करना चाहिए इसलिए यह प्रश्न आरंभ किया जाता है अथ है प्रक्षो वैदर्भि पप्रक्ष भगवन्त्येवेवा प्रजा विधारियंते कतर एत प्रकाशये क पुनरेशा वरिष्ठ इति तदनंतर उन पिपलाद मुनि से विदर्भदेशीय भार्गव ने पूछा भगवान इस प्रजा को कितने देवता धारण करते हैं उनमें से कौन कौन इसे प्रकाशित करते हैं और कौन उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं अथान्तरम किलैनम भार्गवो वैदर्भि पप्रक्ष हे भगवन कत्यवेवा प्रजा शरीरलक्षण विधार्य विशेषण धारियंते कतरे बुद्धींद्रिय कर्मेन्द्रियभक्ता प्रकाशनम स्वाहात्म्य प्रख्यापन प्रकाशयते कौश पुनरेशा वरिष्ठ प्रधानः कार्यकरण इति तदनंतर उनसे विदर्भदेशी भार्गव ने पूछा हे hey भगवन् इस शरीर रूप प्रजा को कितने देवता देवताधारण करते यानी विशेष रूप से धारण करते हैं तथा ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों में विभक्त हुए उन देवताओं में से कौन इसे प्रकाशित करते हैं अपने महात्म को प्रकट करना ही प्रकाशन है और इन भूत एवं इंद्रिय देवताओं में से कौन सर्वश्रेष्ठ यानी प्रधान है शरीर के आधारभूत आकाश आदि तस्मय स हो वाचाकाशो हवा ए स वायु अग्निराप पृथ्वी वानचुश्रोत्रे प्रकाश्यावदेश वह में बाणम अवस्टभ्य विधारायाम तब उससे आचार्य प्रपलाद ने कहा वह देव आकाश है वायु अग्नि जल पृथ्वी वाक संपूर्ण कर्मेंद्रिया मन अंतकरण और चक्षु ज्ञानेंद्रिय समूह ये भी देव ही हैं ये सभी अपनी महिमा को प्रकट करते हुए कहते हैं हम ही इस शरीर को आश्रय देकर धारण करते हैं एवं पृष्ठवते तस्में स होवाच आकाशो हवा एस देवो वायु अग्नि आपह पृथ्वीतेता पंच महाभूता शरीराम्भ शरीरारंभकारी वा मनचुश्रोत्रित्यादी कर्मेन्द्रिय बुद्धीन्द्रियाड़ी च कार्यलक्षणा करणलक्षण ते देवा आत्मनो महात्म प्रकाश्याभिवंद इस पर स्पर्धमाना अहम् श्रेष्ठतायी इस प्रकार पूछते हुए उस भार्गव से पिपलाद ने कहा निश्चय आकाश ही वह देव है तथा उसके सहित वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये शरीर को आरंभ करने वाले पांच भूत एवं वाक मन चक्षु और श्रोत्रादि कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रियाँ ये कार्य पंचभूत और करण इंद्रिय रूप देव अपनी महिमा को प्रकट करते हुए अपने अपनी श्रेष्ठता के लिए परस्पर पूर्वक कहते हैं कथम वदंती वयमेत कार्यकरण कार्यकरणसघातम अवष्टभ्य प्रसादम् इव स्तंभादयोग विशिथिडीकृत्य विधारयामो विस्पृष्टम धारियामये ना संघातो धीयत प्रायः किस प्रकार कहते हैं सो बतलाते हैं इस कार्य कारण के संघात रूप शरीर को जिस प्रकार महल को स्तंभ धारण करते हैं उसी प्रकार आश्रय देकर उसे शिथिल न होने देकर हम स्पष्ट रूप से धारण करते हैं उनमें से प्रत्येक का यही अभिप्राय रहता है कि संघात को अकेले मैंने ही धारण किया है प्राण का प्राधान्य बतलाने वाली आख्यायिका तानभरिष्ठ प्राण उवाच मोहमाप्य था मे मोह वै तत्पंच प्रविभद्य तनम तत अवश्रभ्य विधारियामीति सद्धा भू हो एक बार उनसे सर्वश्रेष्ठ प्राण ने कहा तुम मोह को प्राप्त मत हो मैं ही अपने को पांच प्रकार से विभक्त कर इस शरीर को आश्रय देकर धारण करता हूं किंतु उन्होंने उसका विश्वास न किया ताने अभिमानवतो वरिष्ठो इस प्रकार मुख्या प्राण उवाचोक्तवान नोहम पद्यथ अविवे अविवेकया अमन एतद् मा यस्मादमे एतम विधारयामि पंचधात्म प्रविभज्य प्राणादि स्वस्य कृत्वा विधारयामि विधारमी च तस्मिस्ते श्रद्धा अप्रत्ययवंतो बभूव कथ में मिति इस प्रकार अभिमान युक्त हुए उन देवों से वरिष्ठ मुख्य प्राण ने कहा इस प्रकार मोह को प्राप्त मत हो अर्थात अविवेक के कारण अभिमान मत करो क्योंकि अपने को पांच भागों में विभक्त कर अपने प्राणादि पांच वृत्ति भेद कर मैं ही इस शरीर को आश्रय देकर धारण करता हूँ इसके ऐसा कहने पर वे उसके कथन में अश्रद्धालु अविश्वासी ही रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है सोभिमा दुर्धमुत्क्रमत इव तस्क्रामथेतरे सर्वोत्क्रामंते तस्ंच प्रतिष्ठम सर्व तद्यथा मक्षिका मधुकर राजा मधुकराजानुत्क्राम सर्वा एवत्क्रामंते तस्म से सर्वाएव सर्वा एव प्रतिष्ठत एवं वा मनचु स्त्रोत्र तथे प्रीता प्राण सुनवती तब अभिमान पूर्वक मानु ऊपर को उठने लगा उसके ऊपर उठने के साथ और सब भी उठने लगे तथा उसके स्थित होने पर सब स्थित हो जाते जिस प्रकार मधुकर राज के ऊपर उठने पर सभी मक्खियां ऊपर चढ़ने लगती हैं और उसके बैठ जाने पर सफी बैठ जाती हैं उसी प्रकार वाक मन चक्षु और श्रोत्रादि भी प्राण के साथ उठने और प्रतिष्ठित होने लगे तब वे संतुष्ट होकर प्राण की स्तुति करने लगे सच प्राणस तेम अस असानता मालक्षा भी मानाद और समुत्क्रमत उत्म उत्क्रांव सरोसा निरपेक्ष्य तस् नृत्क्रामती यृत तद्दृष्टन प्रत्यक्षी कौती एवेतरे सर्वं एव प्राणुरादय उत्क्राम उच्च क्रमिरे क्रम तस्णे भवति अनुक्रामति सति सर्व प्रातिष्ठन्ते तूषणि व्यवस्थिता अभूवन त्र योक मक्षिका मधुकर स्वराजान मधुकराजान प्रति सर्वा एवत्क्राम प्रतिष्ठमाने सर्वा प्रातिष्ठन्ते दृष्टांत प्राति वांग यृष्टात वानचुसोत्र चैत्यादयस्त उत्सुज्याश्रद्धना श्रद्धाताम बुद्धवा प्राण महात्म्यम प्रीता प्राण स्तवंती स्तवंती तब वह प्राण उनकी अश्रद्धालुता को देखकर कर क्रोधवश निरपेक्ष हो अभिमानपूर्वक मानो ऊपर को उठने लगा उसके ऊपर उठने पर जो कुछ हुआ उसे दृष्टांत से स्पष्ट करते हैं उसके ऊपर उठने के अनंतर ही चक्षु आदि अन्य सभी प्राण इंद्रियां उत्क्रमण करने यानी उठने लगे तथा उस प्राण के ही स्थित होने चुप होने यानी उत्क्रमण न करने पर वे सभी स्थित हो जाते चुपचाप बैठ जाते थे जैसे कि इस्लोक में मधुमक्खिकाएँ अपने सरदार मधुक के उठने के साथ ही सब के सब उठ जाती हैं और उसके बैठने पर सबकी सब बैठ जाती हैं जैसा यह दृष्टांत है वैसे ही वाक मन चक्षु और स्रोत्रादि भी हो गए तब वे बाघादि अपने अविश्वास को छोड़कर और प्राण की महिमा को जानकर संतुष्ट हो प्राण की स्तुति करने लगे कथम किस प्रकार स्तुति करने लगे सो बतलाते हैं ए सो अग्नि तपस्े सूर्य ए स परजन्यो भगवान एस पृथ्वी रई देव स सच्चात यत यह प्राण अग्नि होकर तपता है यह सूर्य है यह मेघ है यही इंद्र और वायु है तथा यह देव ही पृथ्वी रई और जो कुछ सत असत एवं अमृत है वह सब कुछ है ये साणोग्नि संतपति ज्वाल तथा तथा सूर्य सन प्रकाशते तथैस पर्जन्य सन वर्षति कि मघवानींद्र सन प्रजा पालयती जिघांस्यसुरक्षासी वायुराव प्रवाहा किस पृथ्वी रयिर्देव सर्व जगत चा किम्बहुना चामृत प्राण अग्नि होकर तपता प्रज्वलित होता है तथा यह सूर्य होकर प्रकाशित होता है और मेघ होकर बरसता है यही मघवा इंद्र होकर प्रजा का पालन करता तथा असुर और राक्षसों का वध करना चाहता है यही आवह प्रवह आदि भेदों वाला वायु है अधिक क्या यह देव ही पृथ्वी और रई चंद्रमा रूप से संपूर्ण जगत का धारण और पोषक है सत स्थूल असत सूक्ष्म और देवताओं की स्थिति का कारण रूप अमृत भी यही है प्राण का सर्वाश्रयत्व अरा छत्रं सा जैसे रथ की नाभि में अरे लगे रहते हैं उसी तरह ऋक यजुषाम यज्ञ तथा क्षत्रिय और ब्राह्मण ये सब प्राण में ही स्थित हैं अराव रथनाभ श्रद्धादि जिस प्रकार रथ की नाभि में अरे अरायो रिना सर्वति कालेव प्रति तथर्च यजुंसी सामीति मंत्र छत्रच पाल ब्रह्मच यदी कर्मकर्तृत्त प्राण सर्व जिस प्रकार रथ की नाभि में अरे लगे होते हैं उसी प्रकार जगत की स्थिति काल में स श्रद्धा से लेकर नाम पर्यंत संपूर्ण पदार्थ प्राण में ही स्थित हैं तथा ऋख यजु और शाम तीन प्रकार के मंत्र उनसे निष्पन्न होने वाला यज्ञ सबका पालन करने वाले क्षत्रिय और यज्ञादि कर्मों के अधिकारी ब्राह्मण ये सब भी प्राण ही हैं किमच तथा प्राण की स्तुति प्रजापतिशर्भे तमेव प्रतिजायसे तोभ्यम प्राण प्रजास्मा बलि हरती यह प्राणी प्रतिष्ठसी हे प्राण तू ही प्रजापति है तू ही गर्भ में संचार करता है और तू ही जन्म ग्रहण करता है यह मनुष्यादि संपूर्ण प्रजा तुझे ही बलि समर्पण करती है क्योंकि तू समस्त इंद्रियों के साथ स्थित रहता है य प्रजापतिर समे गर्भे चरसी पिता सन्प्र जायसे प्रजापतिदेव सिद्धम तवृपृत्याति छदमनक प्राण सर्वात्मा जो प्रजापति है वह भी तू ही है तू ही गर्भ में संचार करता है और माता पिता के अनुरूप होकर तू ही जन्म लेता है प्रजापति होने के कारण तेरा माता पिता रूप होना तो पहले से ही सिद्ध है तात्पर्य यह है कि संपूर्ण देह और देही के मिस से एक तू प्राण ही सर्वात्मा है तुभ्यम तदर्थम या इमा मनुष्याद्या प्रजास्तु ए प्राण चक्षुरादि द्वारी बलिम हनंति प्राणे स्यक्षुरादि भी सह प्रतितिष्ठति यस्व प्राणचुरादि प्रतिशरीसुतस्तुभ्यम बलि हरती युक्त भोक्ता ही यतस्त तवैवाण्यस्य जो जो मनुष्यादि प्रजा हैं हे प्राण वे आदि इंद्रियों के द्वारा तुझे ही समर्पण करती हैं जो तू कि चक्षु आदि इंद्रियों के साथ समस्त शरीरों में स्थित है अतः वे तुझे ही बलि समर्पण करती हैं उनका ऐसा करना उचित ही है क्योंकि भोक्ता तू ही है और अन्य सब तेरा ही भोज्य है